की पंख, ब्लॉक एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता स्वतंत्रता दिवस की पुकार पंद्रह अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है सपने सच होने बाकी हैं राखी की शपथ न पूरी है जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई वे अब तक हैं खाना दोष गम की काली बदली छाई कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं उनसे पूछो पंद्रह अगस्त के बारे में क्या कहते हैं हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहाँ कुचली जाती इंसान जहाँ बेचा जाता है ईमान खरीदा जाता है इस्लाम सुस्किया भरता है डॉलर मन में मुस्काता है भूखों को गोली नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं लाहौर कराची ढाका पर मातम की है काली छाया पख्तूनों पर गिल गिद पर है गमगीन गुलामी का साया बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी अधूरी है कैसे उल्लास मनाऊं मैं थोड़े दिन की मजबूरी है दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे गिलगित से गिलो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें जो पाया उसमें खोना न जाए जो खोया उसका ध्यान करें अभी आप सुन रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता स्वतंत्रता दिवस की पुकार वाचक स्वर भारती परिमल